तब जनो के रहने की इस भूमि को जनपद कहा जाने लगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में ऐसे 16 बड़े-बड़े जनपदों का उल्लेख मिलता है जिनमें से कुछ पर गण यानी जनता का शासन था जबकि कुछ में राजा शासन करने लगे थे ऐसा ही एक जनपद था कोसल जहां प्रसेनजित राज करता था महाराजा प्रसेनजित की जय हो बंधुलमल द्वार पर उपस्थित है बंधुल महाराज से भेंट करने की अनुमति चाहते हैं क्या कहा बंधुल आया है मेरा प्रिय मित्र जाओ उसे सादर लेवा लाओ जो आज्ञा देव जानती हो प्रिय जब मैं तक्षशिला में पढ़ता था तो बंधुल मेरा परम सखा था जैसे जैसे दो तन एक प्राण आज कितने वर्षों बाद मैं उससे मिलूंगा आप के सभी मित्रों को तो जानती हूं मैं पर इनके बारे में आपने कभी कुछ नहीं बताया क्या बताता प्रिय तुम जानती ही हो गणतंत्रों के स्वाभिमान को वो राजा के शासन को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत समझते हैं तक्षशिला में शिक्षा पूरी करने पर मैंने बंधुल से बहुत आग्रह किया कि वो मेरे साथ श्रावस्ती चले पर उसे तो अपना मल्ल गण प्यारा था नहीं आया और आज इतने वर्षों बाद अचानक महाराज प्रसेनजीत की जय हो बंदुल महारानी की जय हो बंदुल महाराज कहकर गाली दे रहे हो मित्र कहकर गले नहीं लगोगे नहीं महाराज मैत्री तो बराबर वालों में ही शोभा देती है बंदुल तक्षशिला में भले हम बराबर थे पर यहां आप राजा हैं और मैं एक साधारण सैनिक मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं आज्ञा करो मित्र महाराज बहुत वर्ष पहले तब क्षीला में आपने मुझसे कहा था कि जब आप राजा बनेंगे तो मुझे अपना सेनापति बनाएंगे याद है ना सब याद है बंधु तुमने कहा था तुम कौशलराज के प्रधान सेनापति होने की अपेक्षा मल्ल गणतंत्र का एक साधारण सेनानायक होना अधिक गौरव की बात समझते हो वह मेरी भूल थी राजन मल्लों ने मुझे छल कपट और अपमान की सेवा कुछ नहीं दिया वे तो मेरे प्रांत भी ले लेते मेरे भतीजे कारायण ने मेरी सहायता की महाराज उसी के कारण मैं जान बचाकर यहां आ सका हूं क्या मुझे कौशल की सेना में स्थान मिल सकता है कौशल की सेना में तुम्हारा पद आज भी सुरक्षित है मित्र तुम अभी इसी क्षण से कौशल राज्य के प्रधान सेनापति हो महाराज प्रसन्नจิต तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा मित्र मेरा भतीजा कारायण भी मेरे साथ है साहसी युवक है उसे सैन्य शिक्षा मैंने स्वयं दी है यदि हो सके तो उसे भी हां हां क्यों नहीं उसे हमारे पुत्र राजकुमार विदुरदेव की टुकड़ी का सेनानायक बना दो <laughs> किंतु यह तुम मुझसे क्यों कह रहे हो तुम प्रधान सेनापति हो सेनानायकों की नियुक्ति अब तुम्हारा काम है मेरा नहीं <laughs> वो तो ठीक है महाराज पर मेरी एक शर्त है <laughs> लो मैं बिना सुने ही उसे पूरी करने का वचन देता हूं जानता हूं तुम मल्लों पर शस्त्र नहीं उठाओगे यही शर्त है ना हां मैं तुम्हें मल्लों पर ही नहीं किसी भी गणराज्य के विरुद्ध शस्त्र उठाने पर बात भी नहीं करूंगा आपका मित्र स्नेह भी विचित्र है राजन ना आओ भगत की ना जलपान कराया बस सीना का सारा उत्तरदायित्व मित्र के कंधों पर डाल दिया यह क्षेत्र तो तुम्हारा है प्रिय तुम ही कुछ व्यवस्था करो ठीक है मैं व्यवस्था करती हूं आप लोग इतने रणनीति की चर्चा कीजिए हां तो बंधुल इस समय मेरा सबसे बड़ा शत्रु है मगधराज आजाद शत्रु उससे तो लड़ोगे ना क्यों नहीं मल्लौ के अतिरिक्त जो आपका शत्रु वो मेरा भी परम शत्रु किंतु अगर मैं भूल नहीं रहा तो मगध के साथ तो आपकी संधि हो गई थी बल्कि मैंने तो यह भी सुना था कि आपने अपनी बहन राजकुमारी चेलन्ना का विवाह मगधराज बिम्बसार से किया और उपहार स्वरूप काशी के कई ग्रामों ने भेंट किए तुमने ठीक ही सुना था बंधुल किंतु मगध पर अब बिम्बसार का नहीं उनके पुत्र आजाद शत्रु का शासन है बिम्बसार को तो आजाद शत्रु ने बंदी बना रखा है मेरी बहन चेलन्ना उनके साथ ही है और मुझे तो यह भी डर है कि कहीं आजात शत्रु ने उन दोनों की हत्या न करवा दी हो क्या अपने पिता की हत्या आजात शत्रु कुछ भी कर सकता है वो युवा है महत्वाकांक्षी है वो आसपास के सभी जनपदों पर विजय प्राप्त करके सम्राट बनना चाहता है राजा बिम्बसार पुरानी परिपाटी के थे गण परंपरा का आदर करते थे फिर इधर भगवान बुद्ध के प्रभाव से युद्ध और हिंसा से विमुख हो गए थे अजातशत्रु के मृत्यु तक प्रतीक्षा नहीं कर सका इसीलिए उसने बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा सत्ता के नशे में चूर होकर लिच्छवी गण पर आक्रमण किया तो मुंह की खाई और अब अब उसकी दृष्टि कौशल की ओर है ओह लगता है मैं ठीक ही समय पर आया हूं अब आप अजातशत्रु की चिंता मुझ पर छोड़ दें ठीक है बस दो बातें और बता देना चाहता हूं एक तो यह कि आजाद शत्रु की राजधानी राजगृह चारों ओर से ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से घिरी होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित है इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर आक्रमण करने के बजाय उसे पहाड़ियों से बाहर निकालकर उससे युद्ध करना चाहिए और दूसरी बात महाराज दूसरी बात यह कि वहीं कहीं राजगृह की पहाड़ियों में लौह खनिज पाया जाता है अजातशत्रु इस लोहे से अपनी सेना के लिए हथियार बनवा रहा है यह धातु बड़ी मजबूत है जल्दी टूटती नहीं ठीक है मजबूत हथियार आवश्यक है किंतु उससे भी अधिक आवश्यकता होती है वार करने वाले मजबूत हाथों की महाराज मैं शीघ्र ही आपकी सेना को गंगा तट की सबसे मजबूत सेना बना दूंगा आप देखेंगे कि जल्दी ही मगध का आजाद शत्रु बर्डियो में जकड़ा आपके सामने खड़ा होगा बंधुल बंधुल मल्ल ने जो कहा था कर दिखाया अजात शत्रु को बंदी बनाकर प्रसेनजित के सामने प्रस्तुत किया गया किंतु प्रसेनजित ने उसके पिता बिम्बसार से अपनी मैत्री को याद कर उसे अपना सम्मानित अतिथि बनाकर रखा यही नहीं राजा प्रसेन जितने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया और अपनी बेटी वजिरा का विवाह उसके साथ कर दिया विदुडप और कारण इससे प्रसन्न नहीं थे पिताजी की तो मति मारी गई है कारण भला बताओ जिस आजाद शत्रु ने हमारे ऊपर हमला किया हमारे अनगिनत सिपाहियों को मार डाला उसे ओ मैं भी यही सोच रहा था राजकुमार कि महाराज ने शत्रु से ऐसा व्यवहार क्यों किया और शत्रु भी ऐसा वैसा नहीं आजाद शत्रु जैसा चारों ओर से शत्रुओं से घिरा होने पर भी अपने आप को आजाद शत्रु कहता है अरे जो अपने पिता के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है वो भला ससुर का क्या आदर करेगा आप शांत हो जाइए युवराज क्रोध से कोई लाभ नहीं होता ऐसे दुष्ट व्यक्ति से वज्र का विवाह करके पिताजी ने बड़ी भूल की है तुम देख लेना कारायण एक दिन यह भूल उन्हें महंगी पड़ेगी अजातशत्रु सब कुछ हड़प लेगा राजकुमार विदुरदप का संदेह निराधार नहीं था अजातशत्रु सचमुच बहुत महत्वाकांक्षी था राजकुमारी वजिरा से विवाह हो जाने के बाद कोसल राज्य से उसकी दृष्टि हट गई थी लेकिन कालांतर में वो बदल भी तो सकता था समय बीतता गया तभी एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने कोसल राज्य को हिला दिया हुआ यह कि एक दिन राज कुमार की जय हो क्या बात है सैनिक बड़े घबराए हुए हो सेनानायक आपके आपके बोलो सैनिक डरो नहीं निश्चंक भाव से कहो आपके चाचा जी प्रधान सेनापति बंधुल मल्ल की हत्या कर दी गई कब कहां विशेष तो पता नहीं किंतु वे श्रावस्ती की ओर आ रहे थे तभी किसी ने उन पर पीछे से घातक प्रहार किया किसने किया यह कायरतापूर्ण कार्य यह तो ज्ञात नहीं राजकुमार पर पर महारानी ने आपको तुरंत बुलवाया है महाराज दुख से अधीर हो रहे हैं ठीक है मैं अभी उनके पास जाता सैनिक मेरे चाचा श्रावस्ती आ रहे हैं यह बात महाराज को ज्ञात थी जहां महाराज उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे ठीक है तुम जाओ जो आ गया यह लिए प्रसेन जीत की चाल है तो मैं प्रण बंधुल मल्ल की हत्या में प्रसेनजित का कोई हाथ नहीं था वो तो अपने मित्र से सचमुच बेहद प्यार करता था बल्कि प्रसेनजित और बंधुल की दोस्ती से जलने वाले दरबारियों ने बंधुल की हत्या करवाई थी लेकिन कारायण यह बात मानने को तैयार ही नहीं था उसने एक चाल चली विदू डब को धीरे-धीरे पिता के विरुद्ध भड़काना शुरू किया राजा प्रसेनजित काफी वृद्ध हो चले थे उनका अधिकतर समय बौद्ध विहारों में बीतता था कारण ने यह बात राजकुमार के मन में भर दी कि इस तरह तो राज्य हाथ से निकल जाएगा इसलिए राजा प्रसेनजित को रास्ते से हटाना राज्य के हित में है पहले तो विदुदप इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ लेकिन राजा बनने की उतावली उसे भी थी सो एक दिन उसने अपने पिता राजा प्रसेनजित को बंदी बनाने की आज्ञा दी यह क्या यह भगवान बुद्ध का विश्राम स्थल है मैं स्वयं कभी यहां तक रथ पर चढ़कर नहीं आता फिर किसकी आज्ञा से ये सैनिक घोड़े दौड़ाते चले आ रहे हैं क्षमा कीजिए महाराज हम राजकुमार विदुरभ की आज्ञा से आपको बंदी बनाने आए हैं महाराज भी कहते हो और बंदी बनाने का साहस भी रखते हो नहीं नहीं महाराज मुझमें साहस नहीं है मैं आपको बंदी नहीं बना सकूंगा मैं ही क्या महाराज मेरा कोई भी सैनिक आपको रोकने की चेष्टा नहीं करेगा किंतु महाराज मेरी एक प्रार्थना है आप आप, आप श्रावस्ती रह जाइए कहीं और चले जाइए कहां चला जाऊं नायक जीवन के कटू सत्य से बाग कर कहां चला जाओं असी से असी से उपर आयू हो गई है अब ये भाग दोड़ का खेल मुझ से नहीं हो सकेगा ते नकी जे महराज बित्री बहुत बढ़ी है इस गोसल राज के लिए स्थान की क्या कमी मैंना चोड़े को कहा आया था आप आप उसी में बैठकर राजगृह चले जाइए राजगृह हां राजगृह ही चला जाता हूं बेटे को तो देख लिया अब, अब बेटी और जमाई को भी देख लूं आइए आइए महाराज रथ पर सवार हो जाइए आइए आ गए राजगृह आ तो गए महाराज किंतु रात हो गई है और वो देखिए नगर के द्वार बंद हो गए हैं श्री सिंह का एक बूढ़ा बीमार लाचार व्यक्ति अंदर जाना चाहता है वो, वो द्वार खोल दें जो आज्ञा महाराज मैं जाता हूं <coughs> ऐसा समय आ गया है कि वृद्धावस्था में मुझे अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में शरण मांगनी पड़ रही है महाराज महाराज हम प्रहरी कहता है अब तो द्वार सुबह ही खुलेंगे महाराज अब क्या प्रतीक्षा करते हैं लेकिन महाराज आप स्वस्थ हैं यहां खुले में आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी तुम चिंता ना करो जाओ ओ जय विश्रंगो नभमय जो आके महाराज महाराज नगर के द्वार खुले ही वाले हैं उठिए महाराज महाराज उठिए ना महाराज महाराज महाराज मा, और इस तरह वृद्ध राजा प्रसेनजित ने राजगृह के द्वार के बाहर ही दम तोड़ दिया उनके मृत्यु के बाद आजाद शत्रु ने कौशल पर अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य की स्थापना की प्रसेनजित अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ शुभा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार राम मैनी मंजू मैनी के एस पवार सुरेंद्र सीठी नीरज शर्मा जयश्री अरोड़ा और सुरेश शास्त्री ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और पुष्पलता निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर